<laughs> भाइयों और बहनों कल ही मैंने आप लो, लोगों को धन्यवाद दिया कि कोई बोलते नहीं है जब प्रार्थना होती है तब आज उसका ये मतलब नहीं था कि कोई झगड़ा नहीं करते हैं झगड़ा तो कब से होता ही नहीं है और प्रार्थना में झगड़ा कैसे हो सकता है लेकिन अगर बहने किया, वो आपस आपस में गुनगुन गुण करा किए कटी कर जाए या तो ऐसे बच्चों को लाती है माई वो चीखते हैं तो उनको अच्छी तालीम नहीं मिलती है न मिले और नहीं देख सकते हैं तो उनको लाना नहीं चाहिए आना नहीं चाहिए दूर रहना चाहिए आज तो ये लाउडस्पीकर है तो दूर तक तो आवाज़ सुझा सकती है और भजन भी दूर तक सुन सकती है इसलिए मैं कहूँगा ऐसी माइयों को प्रार्थना करूँगा कि अगर उनमें इतनी सभ्यता नहीं है कि प्रार्थना में आए तो खामोश रह सके अथवा अपने बच्चों को शांत रख सकें तो पिछले उनको दूर खड़े रहना चाहिए भीतर आना और पीछे प्रार्थना होती है इसका कुछ ख्याल तक नहीं करना और आपस आपस में बातें करते रहना वो प्रार्थना में भंग होता है आखिर इतना तो हम समझ लें कि ईश्वर तो बड़ा ही है और ईश्वर तो ऐसा है कि सर्वशक्तिमान है इसलिए सब कुछ सुनता है ईश्वर की खामोशी ईश्वर की दया उसका हम इस तरह से अनर्थ करें इसका दुरुपयोग करें कि हम हमें क्या पड़ा है ईश्वर क्या कर सकता है हम तो बातें करेंगे करो वो तो क्योंकि सर्वशक्ति मांग है इसलिए वो उसमें धीरज अखूब पड़ी है उसमें दया दया का तो भंडार कहा जाता है वो सब हैं, वो सब हैं इसलिए हम ईश्वर को गाली देते रहे ईश्वर का काम न करें और प्रार्थना के समय भी बड़ी बुरी इसलिए मैं बहनों से अवश्य प्रार्थना करूंगा जो बुरी बहन आती है तो उनको आदत हो जाती है कि चलो बस कल्लोर करते रहो बस देखते हैं ना आंखों से देख लिया वो बुढ़ा आता है इसलिए हमको वही मान मिल जाएगा मिलने वाला नहीं है बुरा को देखकर क्या करना था उसको सुनकर भी क्या करना था लेकिन जो कुछ कहता है उसमें कुछ तथ्य है तो उसके मुताबिक करो तब तो वही मिल सकता है सब कुछ मिल सकता है नहीं तो कुछ नहीं मिलता है इसलिए मैं तो बहनों से दया मांग लेता हूँ कि प्रार्थना में आती है तो आवे मुझको बड़ा अच्छा लगता है प्रिय लगता है कि बहने आती है लेकिन आवे तो प्रार्थना में बिल्कुल बातें नहीं करनी चाहिए और बच्चों को लाती है तो और बच्चों बच्चे आराम से शांति से नहीं रह सकते हैं तो दूर आना आवे नहीं ऐसा में नहीं होगा लेकिन दूर रहना तो बिल्कुल प्रार्थना में भंग नहीं होता है ये तो मैं विवश हो गया इसलिए प्रार्थना के बारे में कहा सब कुछ तो मैं आज कह नहीं सकूंगा मैंने जो दिल में रखा है कि इतनी चीज़ तो मैं कहूंगा पंद्रह मिनट में सब नहीं हो सकता है मुझसे नहीं होता है तो जो नहीं मैं कर सकूंगा वो तो कल तो लिखना है तो उसमें सब लिख डालने की कोशिश करूंगा अब एक चीज मेरे पास आ गई है आंध्र तो वो करुणा जनक खत खट दो खटाए हैं एक तो बड़े बूढ़े हैं बुजुर्ग है उनको मैं बहुत पहचानता हूँ और वो बेचारे कहाँ से हमेशा खत लिखे लेकिन इस वक्त तो उन्होंने लिखा और एक दूसरे नौजवान हैं उनको मैं पहचानता नहीं लेकिन खासा आदमी वहाँ है आंध्र में नाम तो दोनों के मेरे पास है नाम आप पहचाने देने से है लेकिन वो दोनों लिखते हैं उसका मतलब ये है कि जब से ये पंद्रह अगस्त आ गई है तो लोगों के दिल में कुछ ऐसा आ गया है कि अभी हमारे क्या है उसमें तो अंग्रेजों का डर था सजा का डर था अब तो किसी का डर नहीं रहा और भगवान का डर को तो कौन पहचानता है इसलिए आंध्र देश में लोग तो बड़े रहते हैं तकड़े हैं और जानकार भी है लेकिन जब ऐसे लोग रहते हैं और पीछे पिछ, वो आज़ाद हो जाते हैं तो वो वो वो काबू के बाहर चले जाते हैं तो वो ऐसे बाहर चले गए हैं कि पेट ही भरना गुस्सा नहीं करना तो वो कहते हैं एक भाई लिखते हैं वो कि क्या कांग्रेस में ऐसे ऐसे लोग जो कोई उसको स्वार्थ नहीं था कुछ भी नहीं लेकिन हिंदुस्तान को आज़ाद करने में उन्होंने बलि बलिदान दिया वो बलि बलिदान उन्होंने इस कारण दिया है क्या वो कारण बताता है कि कांग्रेस आज गिरती जाती है आंध्र प्रदेश वो लिखते हैं कि कांग्रेस में जितने मेंबर अभी जो तो सबको मेंबर बनना है और मेंबर बनते हैं तो बच्चे क्या करते हैं देश का काम नहीं करते अपना काम करते हैं पैसे लेना जो कुछ जिसमें से पैसे मिल सकता है एक तो उनको पैसे तो मिलते हैं जागरूक को कुछ कम पीछे पैसे नहीं मिलते हैं वो वहाँ मेंबर बनने के लिए हमीज़ का पैसा मैं तो भूल गया हूँ कितना मिलता है लेकिन काफ़ी मिल जाता है कि जिसमें वो पेट भर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं अभी कोई बहन बात कर रही है वो बहुत बुरा लगता है मुझको बातें क्यों करती है तो वो लिखते हैं कि वो इस तरह से पैसे खाते हैं तो वो इतना लूट सी चलाते हैं इतना ही नहीं है लेकिन जो उनके सिविल सर्विस में पड़े हैं उनको डराते हैं डाँटते हैं कि ये काम नहीं करोगे तो पीछे तुम्हारा ये हो जाएगा तो बिचारे वो भी रिपेट भरने के लिए पड़े हैं वो करें क्या तो दो तरफ से बिगड़ता है हमारा एक तो हमारी जो जो नौकर लोग पड़े हैं दफ्तर में वो भी बिगड़ते हैं डर के मारे और ये तो बिगड़ ले हैं और वो कौन है कि वो तो लोगों के प्रतिनिधि है प्रतिनिधि है तो लोगों को भी समझना चाहिए कि किसको वो अपना वोट देते हैं और किसको भेजते हैं लेकिन आज ऐसा नहीं है वो कहते हैं तो बड़े दुख से वो लिखते हैं दोनों दुख से लिखते हैं बुजुर्ग आदमी है उन्होंने उनका लिखने का सबब ही ये तो वो लोग तो मुझको ये लिखते हैं कि वह आकर रहो कुछ दिनों तक में कहाँ बड़ा अच्छा लगेगा और आंध्र के क्या सारे हिंदुस्तान के लोगों से मैं पहचानता हूँ उनके बीच में रहा हूँ कई दफ़े मुसाफरियाँ की हैं तो कोई भी प्रदेश मेरे से छुपा है या तो जिस जगह पर मैं नहीं जानता हो, ऐसा तो है नहीं और मेरे में तो ऐसा नहीं है कि ये आंध्र का है ये मद्रास का है ये कहाँ का है मेरे लिए तो सब हिंदुस्तान के हैं हिन्दुस्तान मेरे लिए एक देश है देश में पीछे वो पड़े हैं भाषा भाषाएँ पढ़ी है तो ऐसे लोग भी पढ़े हैं उससे मुझको क्या है अगर वो कहें कि इसलिए हम तो बस आंध्र देश के हैं हिंदुस्तान से हमने उनको कोई वास्ता नहीं है तो मुझको भी उन, उनसे कोई वास्ता नहीं हो सकता है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज आपको कह दूँ और मेरी आवाज़ तो मैं पहुँचती है तो पहुँचे तो मुझको अच्छा लगे और वो लोग समझ जाए कि किस तरह से काम हो सकता है तो वो बेचारा कहता है एक आदमी कि ये ये दुख है हमारा और ये हमारे में बस ये गंदगी पैदा हो गई है उसको मिटाने के लिए अगर ज़्यादा भेजो तो ज़्यादा गंदगी होगी ये भी एक सिलसिला है दूसरा ये कहते हैं कि अगर गंदगी बहुत है तो अगर एक जगह पे हजार भेजते हैं तो फिर से हज़ार में बांटी जाती है वो एक ये देखने का तरीका है लेकिन सच्चा तरीका मेरी निगाह में ये है कि अगर भेजना है और गंदे लोग जाते हैं तो एक एक ही आदमी को जितना गंदा करना है इतना करने तो दो तो उसको हटाने में दुश्वारी नहीं होगी लेकिन अगर एक के बदले में हम एक हजार को भेजे देखो कोई बेम सुनना ही नहीं चाहती है तो आप आकर भाषण कीजिए मन आज चेता जाओ फिर चलिए तो वो भाई लिखते हैं कि जितने मेंबर है उससे कम तो करो कम करो तो इतनी कम गंदगी होगी और पीछे ज्यादा गंदे आदमी जा नहीं सकते और वो तो कोई प्रतिनिधि तो बनते नहीं है इस तरह से कोई मूल की सेवा थोड़ी हो सकती है तो कि अपना पेट भरना और पैसे खा जाना दूसरों को बिगाड़ना कोई एक बड़ी बुरी बात है और इसलिए पीछे कांग्रेस को भी कांग्रेस का कब्जा लेने के लिए करते हैं और विशेष दूसरी बातें तो उसमें पड़ी कि कम्युनिस्ट है सोशलिस्ट है वो सब ऐसे लोग पड़े हैं तो आपस आपस में उसके लिए दिए कि हम बड़े हो जाएंगे हम हिंदुस्तान का कब्जा लेंगे अगर सब हिंदुस्तान का कब्जा लेंगे तो हिंदुस्तान किसका कब्जा लेंगे इतनी अक्ल हम नहीं रखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का कब्जा ले लेना है तो हिन्दुस्तान किसका कक्षा लेने लेगा इसलिए मे तो वो सब जितने हैं तो कांग्रेस तो है कांग्रेस में भी वही चीज़ है कम्युनिस्ट में भी वही सोशलिस्ट में भी वही अगर है ऐसा तो मैं तो सच ही कहूँगा कि हम हम सब हिंदुस्तान के बने हिंदुस्तान हमारा न बने हिंदुस्तान जब हमारा बन जाएगा एक एक का बने तो पीछे हिंदुस्तान खुद कहाँ जाएगा एक एक कैसे बन सकता है इसलिए हम हिंदुस्तान को अपनाते हैं तो उनकी सेवा करने के लिए नहीं कि अपनी सेवा करने के लिए अपना पेट भरने के लिए अपने रिश्तेदारों को पैसा देने के लिए नौकरियां देने के लिए चीज़ नहीं इसलिए मैं तो कहूँगा कि ये काम तो हमारे पहले नंबर का होना चाहिए अगर नहीं होता है तो हमारा सब काम बिगड़ जाता है एक दूसरी बात कहकर मैं तो ख़त्म करूँगा उसको अच्छा भी नहीं लगता मैंने कहा तो सही की आवाज़ मत करो लेकिन आवाज तो हुआ रहता है शायद उन्होंने सुना भी नहीं है कि मैंने क्या कहा क्यों सुने वो सुनने के लिए थोड़ा आती है तो लेकिन मैं कह ख़त्म कर लूँ और आज तो इतवार है तो इतवार है वो गुन्हे का लिए थे कैसा जो जिसको कुछ काम नहीं है तो आकर यहाँ बेच जाते हैं भगवान का नाम के लिए नहीं सुनने के लिए नहीं ये सब हमारे लिए बहुत बुरी बात है इसमें हम अपनी आज़ादी को बढ़ा नहीं सके। तो मेरे पास चंद मुसलमान भाई आ गए तो उन्होंने कहा कि अभी हम कहाँ तक इस चीज़ की बर्दाश्त करते रहें कि हम हम तो निक्कम् में हैं और जो कांग्रेस के लोग हैं वो हमको ऊंचे रखते थे वो सब वो कांग्रेस ही रहे हैं आज भी है कांग्रेसी लेकिन आज हम उतर गए उतर गए क्योंकि ये बिगड़ गया बिगड़ा उसमें तो कोई शक नहीं है पाकिस्तान में सब हैरान हो गए हैं इसमें भी कोई शक नहीं है तो वो कहते हैं कि तो इसलिए हमारे जाना ही चाहिए ऐसा कहो तो पीछे कह लो कि जाए तो कह लो कि जाना ही है तो पीछे चले जाए तो वो सल्तनत को हुकूमत को कहना तो है दूसरे आदमी तो कहे तो दें तो पीछे मारपीट में से निकल जाते हैं तो ही निशे निकल जाते हैं हम यहाँ से जाए बस आप पीछे रहें और जो कुछ भी करना है वो करें जाएं तो वो कोई थोड़े अपने लिए बात करते थे वो तो सब मुसलमानों के लिए बात करते हैं तो मैंने कहा कि आप खामोश रहिए ऐसा न कीजिए वो तो सब कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कोशिश में आखिर में कामयाबी नहीं होगी तो पीछे देखा जाए तो क्या करना है ऐसा आखिर में नेशनलिस्ट हैं तो हैं तो उनको आज भी ऐसे और हिंदुस्तान की किस से किस चीज़ से बेहतरी होती है ये और हमको आखिर में तो ये करना है ना कि हमको बोल जाना है कि हम मुसलमान हैं हिंदू हैं पारसी हैं सब कुछ वो हमारा जो सियासी काम है हिंदुस्तान के बागडोर को हिंदुस्तान की जहाज को चलाना है उसमें हम सब एक हिंदुस्तानी हैं अपने घर में ईश्वर की पूजा हम किस तरह से करेंगे किस नाम से ईश्वर को पुकारेंगे वो दूसरी बात अपने घर की बात है वो घर की बात है वो देश की क्रों हम करें तो देश के लिए तो कोई मुसलमान नहीं है कोई पारसी नहीं है कोई हिंदू नहीं है और हिंदू ऐसे बिगड़ जाते हैं और मानते हैं कि हम अकेले मुसलमानों को रहने रेन, रहने देंगे दूसरों को नहीं तो हिंदू तो को हिंदू को मरना है हिंदू को कोई मुसलमानों को किसी को मारने की ज़रूरत नहीं देने वाली ये मेरा भविष्य है हिंदू की हिस्सा ऐसे मैं कहता हूँ कि हिंदू को अगर अपने आप मर जाना आत्महत्या करना है तो वो राष्ट्र राष्ट्रीय तो अभी हम बहुत हैं हम पर अभी तो कोई राज चलाने वाले तो है ही नहीं हमको दबाने वाले है ही नहीं तो हम दूसरों को दबाएंगे तो किसको मुसलमान ज़्यादा तादाद में उसको पीछे दूसरों को देख लेंगे ऐसा अगर हिंदू करना चाहें तो आत्महत्या करते हैं उसमें पीछे कोई मुसलमान को किसी को करना नहीं देता है अगर हम ऐसे हैं तो हमारे दिल ऐसा होना चाहिए कि हमारे नजदीक हम हिंदू और आप मुसलमान आप पारसी ऐसा नहीं हमारे नजदीक सब हिंदुस्तानी है और सब की हम हिफाजत करेंगे और हिफाजत करते करते मर जाएंगे